ऋग्वेद प्रथम मंडल 1.3.1 तृतीय सूक्त मंत्र प्रथम ऋषि मधु छंदा देवता अश्विनय छंद गायत्री स्वर ष द्रवत पाणि सुहस्पति ओ अश्विना यज्ञवरी ऋषो द्रवपाणी शुभस्पति पुर्भुजा चनय हे अश्विना प्राण पानो आप यज्वरी मुझे यज्ञशील बनाने वाले सात्विक ईस अन्नों को चनयत खाने की इच्छा करो सात्विक अन्नों के सेवन से ही बुद्धि सात्विक बनेगी सात्विक बुद्धि के होने पर हमारा जीवन निर्णयशील होगा इन सात्विक अन्नों के सेवन से, से सात्विक होने पर ये हमारे प्राण पान, द्रौत पाणी गतिशील हाथों वाले होंगे अर्थात हमारा जीवन क्रियाशील होगा अकर्माण्यता से हम दूर रहेंगे और क्रियाशीलता ही जीवन क्रियाशील जीवन में हम शुभ स्पति सदा शुभकर्मों के प्रति पति बनेंगे गई हमारे क्रियाशीलता शुभ कर्मों में प्रकट हो क्रियाशीलता का अभिप्राय चपलता व दुष्टता न हो पूर्व भूजा हम बहुतों का पालन करने वाले बने शुभ का अभिप्राय यही है कि वह कार्य अधिक से अधिक लोगों का पालन करने वाला हो यद भूतहित मतयंतम सत्य सत्यमिति धारणा अधिक से अधिक लोगों का जिससे हित हो वहीं सत्य है वहीं शुभ है प्राणपाना को अश्विना शब्द से स्मरण इसलिए किया गया है कि ये न स्व यह निश्चित नहीं है कि ये कल भी रहेंगे अथवा असव्याप्तों क्रिया में व्याप्त रहते हैं इन्हीं के कारण भूख लगती है अतः मंत्र में कहा है कि तुम्हें सात्विक अन्नों का ही कामना करनी चाहिए हमारे प्राण प्राण सात्विक अन्नों का ही सेवन करें ताकि हम क्रियाशील बने शुभ कर्म करें बहुतों का पालन करने वाले कार्यों को ही करें मंत्र संख्या दो ससा नरा ऋषि मधुचंदा देवता अश्विनों छंद निचरित गायत्री सड़स्वर ओ पुरु दंसा नया धियाणया वनंतम गिरह अश्विना हे प्राण पानो पुरुदा अपालक व पूरक प्री पालन पूय कर्म के करने वाले हो गत मंत्र की भावना के अनुसार हमारे हमारे प्राणपान प्राण और अपान क्रियाशील हैं एक क्रियाएं है, बहुतों का पालन और पूर्ण करने वाले हैं इस प्रकार पालनात्मक व पुर्णात्मक कर्मों में लगे हुए हे प्राणपान नरा हमें आगे और आगे ले चलने वाले हो हमारी उन्नति का कारण बने ये प्राण अपान धिषणया बुद्धिमंतों सा उत्तम बुद्धि वाले हों इन प्राणपान की साधना से सोम की रक्षा होकर हम बुद्धि तीव्र हमारी बुद्धि तीव्र बनती है इस प्रकार तीव्र बुद्धि वाले बनकर हम लोग सभी रया गति युक्त अप्रतिहत प्रसराया जो किसी भी विषय के ग्रहण में कुंठित नहीं होती ऐसी धिया बुद्धि से गिरह इन ज्ञान की वाणियों का वनतम सेवन करो अर्थात हम प्राण साधना से तीव्र बुद्धि वाले बने और उस बुद्धि से ज्ञान की वाणियों का उपासना करें बुद्धि को व्यर्थ के विचारों में प्रयुक्त करने वाले न हो जाए प्राणापान पुरुदंशस है ये हमें उत्तम बुद्धि संपन्न बनाकर ज्ञान की बाइयों का सेवन करने वाले बनाए मंत्री वासना विनाश ऋषि मधुचंदा देवता अश्विनों छंद गायत्री स्वर षडज दशस् युवा कव सुधा ना सत्या वृक्तवर्षि आयात रुद्रवर्तनी गत मंत्र में वर्णित अश्विना को ही यहाँ दशत्रा नाम से स्मरण किया गया है दसु उपक्ष ये मन के काम क्रोधादि शत्रुओं का संहार करने वाले हैं और शरीर के रोगों को नष्ट करने वाले हैं ना सत्या ये असत्य से रहित हैं सत्य का ही प्रणयन करने वाले हैं अर्थात प्राण साधना के होने पर हमारे जीवन से असत्य दूर हो जाता है शरीर में रोग असत्य है मन में राग द्वेष असत्य है बुद्धि में मंदता असत्य है ये प्राणपान इस संपूर्ण असत्य को दूर करने वाले हैं हे प्राणपानों तुम्हारे द्वारा ही ये सोम सोमकण सुता शरीर में उत्पादित किए जाते हैं प्राण पानों से ही इनका शरीर में रक्षण होता है रक्षित हुए ये सोम युवा कवह यू मिश्रण अमिश्रण हमें शुभ अशुभ से दूर करते हैं और शुभ से हमारा संपर्क कराते हैं इस प्रकार वृक्त ब्रिक्त वर्षी वृक्तानी मुलायर वृजितानी सावेद ये वासनाओं की जड़ों को भी हृदयांतरिक्ष में से उखाड़ फेंकते हैं और हृदयों को बाहर बड़ा निर्मल बना देते हैं इस प्रकार सोम रक्षा के द्वारा वासनाओं व वा रोगों से संग्राम करने वाले रुद्रवर्तनी रोदयंत्री शत्रुओं को रुलाने वाले के मार्ग वाले तुम आयातम हमें प्राप्त हो प्राणापान का मार्ग वह है जो कि रुद्रों का रुलाने वाला है रुद्र का मार्ग है रुद्र शत्रुओं को रुलाने वाले हैं ये प्राणपान भी हमारे वासनात्मक शत्रुओं को रुलाने वाले हैं इनके द्वारा हमारे हृदय केश में से हृदय देश में से काम क्रोध लोभ आदि शत्रु का समूल नष्ट हो जाए प्राण साधना प्राणायाम से सब वासनाएं विनिष्ट हो जाती हैं मंत्र संख्या चार साक्षात्कार ओंद्राया चित्रभानो श्रुताइ मेंणविभिष्तना पुुतास गत मंत्र के अनुसार प्राण साधना करने वाला जीवात्मा प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे इंद्र परमैश्वर्यशाली प्रभो आया आप आइए प्राण साधना से वासनाओं का विनिष्ट करके मैंने अपने हृदय का आपके निवास के योग्य बनाया है हे चित्रभानो चित्र ज्ञान को देने वाले दीप्ति वाले प्रभो इमें सुता उत्पन्न हुए सोमकर्ण त्वाय आपकी कामना वाले हैं ऐ आपके दर्शन के लिए ज्ञान अग्नि का ईंधन बनाकर उसे दीप्त कर देते हैं ऐ सोमक अलवी सूक्ष्म बुद्धियों के साथ तना सदा पुतास पवित्रता को सिद्ध करने वाले हैं सोम की रक्षा से जहाँ बुद्धि सूक्ष्म बनती है वही हृदय पवित्र होता है और इस प्रकार ये सोम हमें प्रभु की प्राप्ति के योग्य बनाते हैं इसी को काव्यमय भाषा में इस प्रकार कहते हैं कि हे सोम प्रभु की कामना वाले हैं प्रभु को जब हम सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपने पवित्र हृदय में देख पाते हैं तब हम प्रकाश ही प्रकाश को अनुभव करते हैं ओ प्रभु चित्र भानो तो है ही उनकी दीप्ति भी अद्भुत है वे शब्दों का विषय नहीं है हे प्रभु हम सोम की रक्षा द्वारा बुद्धि को सूक्ष्म बनाए हृदय को पवित्र करें और आपका दर्शन करते हुए आपके अद्भुत प्रकाश का साक्षात्कार करें मंत्र संख्या पाँच बुद्धि का संपादन याुतावतः ब्रमाणी गत मंत्र में जीव द्वारा की गई प्रार्थना को सुनकर प्रभु कहते हैं कि हे इंद्र इंद्रियों के अधिष्ठाता जीव आयाहि तू मेरे समीपा, मेरे समीप आने के लिए ही तू धिया ई सीता बुद्धि से प्रेरित होता है तो सारे कार्यों को बुद्धिपूर्वक करता है अथवा बुद्धि को प्राप्त करने के कारण से ही तू प्रेरित होता है तेरी सभी चेष्टाएं बुद्धि को प्राप्त करने के लिए होती हैं सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही तो तू ब्रह्मांड में मेरी महिमा को देख पाएगा वे प्रजुतः तू अपने ब्रह्मचर्य काल में ज्ञानी आचार्यों से प्रेरित हुआ जो प्रेरणे वर्तमान में ज्ञानियों के संपर्क में रहने की कारण तू सदा उनसे उत्तम ज्ञान की प्रेरणा प्राप्त करता रहता है तू सूतावतः सोम का संपादन करने वाले संयम द्वारा सोम की रक्षा करने वाले वाहत मेधावी पुरुष के ज्ञान का वहन करने वाले विद्वान व्यक्ति के ब्राह्मणी ज्ञानों को उपसमीप रखकर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है प्रभु तो प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम अपनी बुद्धियों को पूर्वक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधे हमें ज्ञानी पुरुषों से प्रेरणा मिलती रहे तथा हम संयमी विद्वान पुरुषों के समीप रहकर ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहें मंत्र संख्या छ सात्विक अन्न का सेवन करें मधु छंदा देवता इंद्र छंद गायत्री स्वर सड़ज ओम इंद्राया तु जान उप ब्राह्मणी सब वासनाओं की हिंसा करता हुआ वासनाओं का नाश करता हुआ वासनाओं का संहार करता हुआ आया ही मेरे समीप प्राप्त हो मेरे समीपा वासना विनाश ही तो प्रभु प्राप्ति का सबसे सुलभ और सरल मार्ग है हे हरि व प्रशस्त इंद्रिय रूप घोड़े वाले अपने इंद्रियों को भश में करने वाले तू ब्राह्मणी उप सदा ज्ञान के समीप रहने वाला बन अर्थात ज्ञान प्राप्ति की रुचि वाला बन यह ज्ञान ही तो वासनाओं का विनाश करेगा सुते सोम की उत्पत्ति के निमित्त न न हमारे दिए हुए चन् इस अन्न को दधिस्वरण करने वाला बन अन्न ही तेरा भोजन हो मत्तम थो मांस मथो तिलम इस मंत्र के अनुसार मंत के अनुसार तू चावल ओद तिल आदि का प्रयोग कर मांस तेरा भोजन न बन जाए उसे तू अपनी बुद्धि को राजस्व बनाकर वैसे वृत्ति वाला बनाकर बना लेगा तब सोम रक्षा का कार्य संभव नहीं होगा एवं तुम क सात्विक सात्विक भोजन किया कर जिससे तो सूक्ष्म बुद्धि वाला होकर ज्ञान प्राप्त करेगा ज्ञान प्राप्ति से वासना का विनाश होकर तू प्रभु प्राप्ति के योग्य बनेगा। हम प्रभु को प्राप्त करेंगे यदि वासना वासना विनाश विनाश कर पाएंगे, वासना तभी होगी यदि हमारा ज्ञान दीप्त होगा ज्ञान दीप्ति के लिए सात्विक अन्न सेवन आवश्यक है मन में वासना संहार मस्तिष्क में ज्ञान शरीर में सात्विक भोजन यही प्रभु दर्शन का सबसे सुलभ और मार्ग है मंत्र संख्या सात शरीर मन व बुद्धि का स्वास्थ्य ऋषि मधु छंदा देवता विश्व छंद गायत्री स्वर सर्जा षणिधृतो विश्व देवाश आगत दास दाशुषुतम गत मंत्र के अनुसार सात्विक भोजन से जीवन को सात्विक बना कर प्रार्थना करता है।, है कि विश्व देवाश हे शब्दिव्य गुणों को देने वाले तुम आगत मुझे प्राप्त तो हो जाइए यदि दिव्य गुण बुद्धि में मंदता को नहीं आने देते ये दिव्य गुण चर्षणी धृत मनुष्यों को धारण करने वाले हैं चर्षणय है, कर्षणय है, कृषि करने वाले की अर्थात श्रमशील जीवन बिताने वाले की रक्षा करने वाले हैं दिव्य गुणों का संबंध है ही श्रमशीलता के साथ आलस्य के साथ दुर्गुण रहते हैं न कि दिव्य गुण हे विश्व आप दासवान सह दाता रह सब कुछ देने वाले हो आप से दासवान देने के स्वभाव वाले के सूतम सोम निष्पादन रूप यज्ञ को प्राप्त होते हो अर्थात जब एक व्यक्ति दान की भक्ति वाला बनकर लोभ के नाश से व्यसन वृक्ष को समाप्त करता है तब वह अपने शरीर में सोम का आरक्षण कर पाता है यह उसका सूतम सोम निष्पादन रूप यज्ञ होता है इस यज्ञ में सब देव उपस्थित होते हैं अर्थात सोमरक्षण होने पर मनुष्य में दिव्य गुणों का विकास होता है दिव्य गुण हमारा रक्षण करते हैं ओमांसशील व संयम पुरुष को प्राप्त होते हैं चर्चणी धृत ये दिव्य गुण शरीर मन व बुद्धि के स्वास्थ्य को देने वाले दास हैं मंत्र संख्या आठ आलस्य वनाल्य और कर्मशीलता आलस्य से रहित अनालस्य ऋषि मधुचंदा देवता विश्व देवा छंद गायत्री स्वर सड़ज़ ओं विश्व देवा शो आ गंता तूय्राइव स्वशाणी गत मंत्र में वाणी विश्व देवाश सब दिव्य गुणों को देने वाले सुतम सोम निष्पादन रूप यज्ञ में आने वाले आगंत आते हैं अर्थात शरीर में सोम कणों की रक्षा करने पर हमें दिव्य गुणों का विकास होता है ए विश्व अपतुरह अपसु तुतुरति तुर त्वरण कर्मों को शीघ्रता से करने वाले होते हैं अर्थात क्रियाशील होते हैं तोर्णय त्वरा तो वाले आलस्य से शून्य ये देव होते हैं वस्तुतः दिव्य गुणों का संभव क्रिया व आलस्य शून्यता में ही है अकर्मण्यता व आलस्य सब दुर्गुणों के लिए ही गद्दीदार आसन का काम करता है यह आलस्य ही विलास के लिए उरोरा भूमि प्रमाणित होता है क्रिया क्रियामयता आलस्य शून्यता व इनके द्वारा सोम का आरक्षण होने पर सब दिव्य गुण इस प्रकार निश्चय से हमें प्राप्त होते हैं युव जैसे कि उत्तरा किरणे स्वणी स्वसराणी दिनों को प्राप्त होते हैं दिन निकले और सूर्य की किरणें भूमि पर न पड़े यह संभव न है। इसी प्रकार हम अपतुरह अपरा व शुद्ध संपादक बने और हमें दिव्य गुण प्राप्त न हो यह असंभव है दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए आवश्यक ही हम क्रियाशील बने आलस्यून्य हो वीरक्षण रूप सुत को करने वाले हों मंत्र संख्या नौ अशोषण अधोव ऋषि मधु देवता विश्व देवा गायत्री, स्वर सड़ज वाशो अस्त्री धी मायाद्रुह मे धम जुसंत वह गत मंत्र में वर्णित प्रकार से प्राप्त हुए विश्व देवाश शब्द दिव्य गुण देने वाले अस्त्रिध छय से रहित हैं ये मनुष्य को क्षीण न, न होने वो हो। देने वाले हैं अथवा शोषण से रहित हैं ये मनुष्य में औरों के शोषण परंतु अपने पोषण की व्यक्ति को जन्म देने वाले नहीं हैं यही आ मायाशह इति यही माया प्रजा समन्ता क्रियाशील प्रज्ञा वाले हैं अर्थात ये प्रजा प्रज्ञा का संपादन करते हैं और इनकी प्रज्ञा शरीर मन व बुद्धि के दृष्टिकोण से अथवा व्यक्ति समाज राष्ट्र और विश्व के दृष्टिकोण से क्रियाशील होती है ये बुद्धिपूर्वक तो इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं कि शरीर मन और बुद्धि तीनों का स्वास्थ्य बढ़े तथा व्यक्ति समाज व विश्व सभी का कल्याण साधन हो अद्रोह ए विश्व देवे द्रोह की भावना से रहित होते हैं दिव्य गुणों का यही तो मुख्य लक्षण है कि वहाँ किसी प्रकार के और किसी के प्रति द्रोह की भावना नहीं होती है किसी की जिज्ञांसा नहीं होती है सबके कल्याण की भावना के साथ वहाँ निष्काम और निष्पक्ष काम करती है ये दिव्य गुण वह नय वह कार्यभार का वहन करने वाले होते अपने कर्तव्य कर्मों का भार को सहर्ष स्वीकार करते हैं और उन कर्मों को सफलता तक पहुँचाने के लिए पुरुषार्थ शील प्रयत्नशील होते हैं मेघम संगम में अपने कार्यों में संगमन की भावना का जुसंत प्रतिपूर्वक सेवन करते हैं संगक्षधम प्रभु के इस निर्देश को सम्यकता जीवन में क्रियान्वित करते हैं एन देवा न बियंती देवलोग देवलोक तो विरुद्ध दिशाओं में चला ही नहीं करते हैं वे तो मिलकर ही चलते हैं वस्तुतः इस मेल व यज्ञ के कारण ही वे मृत्यु को जीतने वाले होते हैं इनसे विपरीत वृत्ति वाले असुर मिथु बेदनाना उपयंतु मृत्युम एक दूसरे के कार्य को विनिष्ट बृहद नष्ट करते हुए मृत्यु के मार्ग का अनुक्रमण करते हैं, हैं। देवताओं में हिंसा व द्रह नहीं होते हैं ये मिलकर चलते हैं कार्य को समाप्ति तक ले जाने वाले होते हैं इनकी प्रज्ञिया व्यापक उन्नति वाले कर्मों को सिद्ध करती है मंत्र संख्या दस सरस्वती के आराधना का फल ऋषि मधुचंदा देवता सरस्वती चंद गायत्री सुपर सुस्व ओ सरस्वती वाजे भीवती वसु गत मंत्र के अनुसार हमें दिव्य गुणों का विकास हो इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वाध्यायशील बनकर सरस्वती ज्ञानाधि देवता की आराधना करें इसलिए मंत्र में कहते हैं कि सरस्वती ज्ञानाधि देवता न हमारे लिए पाव का पवित्र की पवित्रता की देने वाली हों इस सरस्वती की आराधना से नैतिक स्वाध्याय से हमारा जीवन पवित्र होगा न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते ज्ञान से अनुपम पवित्रता का संपादन करने वाला कोई और वस्तु नहीं है सारी मलिनता अज्ञानजन्य है अतियोज्ञान ही सारे क्लेशों का क्षेत्र है वस्तु अज्ञान ही क्लेश है और ज्ञान ही सुख व स्वर्ग यह ज्ञान पवित्रता के संपादन से जहां पारलौकिक निश्रेयस से मोक्ष का साधन बनता है वहाँ यह सरस्वती वाजे भिर जीनीवती अन्य रननवती यास्क अन्नों से अन्न वाली है अर्थात प्रशस्त अन्नों को प्राप्त करने वाली है इसके लौकिक दृष्टिकोण से यह अभ्युदय की साधिका है इस सरस्वती की आराधना से मनुष्य उन सात्विक अन्नों को प्राप्त करने वाला होता है जो से शक्तिशाली बनाते हैं त्याग की भावना वाला बनाते हैं वाज शक्ति त्याग इन सरस्वती की आराधना करने वाला धिया वसु कर्म पशु निरुक्त ज्ञानपूर्वक कर्मों से धन का संपादन करने वाला व्यक्ति यज्ञ वस्तु यज्ञ की कामना करे अर्थात कह स्वाध्यायशील पुरुष ज्ञानी तो बनता ही है वह ज्ञान प्राप्त करके प्रत्येक कर्म को प्रज्ञापूर्वक करता है इन कर्मों के द्वारा ही वह धन कमाने का ध्यान करता है और धनार्जन करके वह यज्ञों को ही यज्ञों की ही कामना वाला होता है उस धन का विनियोग यज्ञों में ही करता है विलास की वृद्धि वाला नहीं बन जाता है स्वाध्यायशील मनुष्य को पवित्र बनाता है उत्तम धन को प्राप्त कराता है यह स्वाध्यायशील पुरुष प्रज्ञापूर्वक कर्मों से धनार्जन करके उस धन का उपयोग पवित्र और पुण्य कार्यों के लिए यज्ञों के लिए विनियोग करता है मंत्र संख्या ग्यारह सुन सुज ऋषिमधु छंदा देवता सरस्वती छंद पिपिलिका पिपीलिका मध्यान्हनी गायत्री स्वर षज चौदयी सुनता चेतन सुमति नाम यजम दधे सरस्वती गत मंत्र में वर्णित सरस्वती की आराधना सुन नाम सु सुउनऋत उत्तम दुख का परिहार करने वाला परित्याग करने वाला सत्यवादियों की चौद इत्री प्रेरिका है अर्थात स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति ऐसी ही बाणी बोलता है जो कि सोभन होती है जो शुभ होती है दूसरे के दुखों को दूर करने वाली होती है तथा यथार्थ होती है यह सरस्वती ज्ञान का निरूपण करने वाली होती है वेदवाणी सुमति नाम उत्तम मतियों विचारों को चेतनती चेताने वाली होती है स्वाध्यायशील व्यक्ति के मस्तिष्क में कमी कभी भी कुमति व विचार नहीं उपजते उसे ऐसे विचार सूझते ही नहीं सरस्वती यह ज्ञान आदि देवता अपने उपासक के अंदर यज्ञम दधे यज्ञ को धारण करती है स्वाध्यायशील व्यक्ति कभी अयज्ञीय कर्म को नहीं करता है सरस्वती का आराधक मुख से सुनृत बाणी ही बोलता है मस्तिष्क में कुविचार को, को आने नहीं देता हाथों को यज्ञात्मक उत्तम कर्मों में लगाए रखता है एवं यह सरस्वती आराधक की बात मस्तिष्क व हाथ सभी को पवित्र बनाती है इससे आराधक के विचार उच्चार वाचार सभी पवित्र बनते हैं मंत्र संख्या बारह ऋषि मधु देवता सरस्वती छंद गायत्री स्वर सड़ज ज्ञान का महान समुद्र ओ। प्रचेता यति केतुना धियो जति गत मंत्र के अनुसार आराधक के विचार उचार वाचार को पवित्र करने वाली यहाँ सरस्वती ज्ञानाधि देवता महोवर्ण एक महान जल है ज्ञान प्रवाह से बहने के कारण जल रूप यह सरस्वती ज्ञान का समुद्र ही है यह सरस्वती केतुनाम ज्ञान के, के प्रकाश के द्वारा प्रचेत यति आराधक को प्रकृष्ट चेतना प्राप्त कराती है उसके हृदयंतरिक्ष को ज्ञान के प्रकाश से उद्योधित कर देती है यह सरस्वती वेदवाणी विश्वाधीय संपूर्ण ज्ञानों को विराजती विशेष रूप से द्वित करती है अर्थात यह सब विद्याओं का आगार है ज्ञानों को ज्ञानों का कोष है प्रभु ने मानव उन्नति के लिए आवश्यक प्रत्येक सत्य ज्ञान का इसमें प्रकाश किया है उस पूर्ण प्रभु का दिया हुआ यह ज्ञान सचमुच पूर्ण ही है इस महान ज्ञान समुद्र में तैरने वाला पुरुष एक अद्भुत आनंद को प्राप्त करता है संसार के सभी आनंदों में से इस आनंद का स्थान सर्वोच्च है वेदवाणी का ज्ञान समुद्र है सब सत्य विद्याओं का मूल है यह अपने प्रकाश से आराधक के हृदय को प्रकृष्ट चेतना प्राप्त कराती है इस सूक्त का आरंभ द्विती सूक्त की समाप्ति पर वर्णित मित्रा वरुणा की ही आराधना से होता है मित्रा या प्राण प्राणापान का भी नाम है प्राण शक्ति मित्र है तो अपान वरुण है प्राण शक्ति के होने पर मनुष्य मित्रता व स्नेह की वृत्ति वाला होता है अपान के ठीक कार्य करने पर द्वेष भी मनुष्य से दूर रहता है कुष्ठबद्धता की वृत्ति वाले ईर्ष्यालु द्वेषी व चिड़चिड़े होते हैं प्राणापान की साधना से मनुष्य शुभ वृत्ति वाला बनता है इस साधना से अशुभ वासनाएं दूर होती हैं इसको दूर करके मनुष्य प्रभु के साक्षात्कार के योग्य होता है उसके अंदर उत्तरोत्तर दिव्य गुणों की वृद्धि होती है इन दिव्य गुणों के विकास के लिए वह सरस्वती की आराधना करता है ज्ञान का पुजारी बनता है यह सरस्वती की आराधना ज्ञान रूप परम ऐश्वर्य वाले प्रभु की उपासना उसे स्वरूप बनाती हैं इस से अगला सूक्त आरंभ होता है ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गुदेव धीमहि धो यो नचूदया